दुना दुना दुना तो तो कर्म, ना? नहीं कर्म का होना संभव नहीं, नहीं, नहीं है क्योंकि उसका ज्ञान निवृत हो गया है और कर्म योग का मूल है ज्ञान अकर्ता आत्मा को करता मान लेना है जिसका फल के साथ संबंध नहीं उसका फल के साथ संबंध मान लेना ऐसा मिथ्या ज्ञान अब आगे देखेंगे जन पहले बताया था एक बार की आत्मा जन्म आदि सठभाव विकारों से रही था बताया है ना कि आत्मा का जन्म नहीं होता मतलब उत्पत्ति नहीं होती और उसका विनाश नहीं होता परिणाम नहीं होता है ये सब बताया था तो सदभाव विकारों वाली वस्तु आत्मा को छोड़ करके जो अन्य अनात्मा अनात्म पदार्थ हैं वो कैसे हैं सठभाव वाले हैं और जो सठभाव वाले होते हैं उनमें क्रिया होती है भाव विकार किसमें होते हैं परिचिन में किसमे होते हैं हम्म तो अब ध्यान देना जिसमें जन्म आदि विकार होंगे उस वस्तु में होगी क्रिया जिसमें क्या होगा जन्म आदि विकार होंगे वो वस्तु में क्या होगी क्रिया क्रिया होगी क्योंकि ये विकार किसमें होते हैं परिचिन में परिचिन में विकार होंगे विकार होने ऐसी क्रिया होगी जन्म आदि विकार जिसमे होंगे उसमें क्या होगी क्रिया आत्मा में जन्म आदि विकार नहीं होने के कारण उसमें क्रिया नहीं है लगाइए जन्म आदि सभी विकारों से रहित होने के कारण आत्मा को आत्मा निष्क्रिय क्यों है जन्मवादि सभी विकार कुल कितनी संख्या है इनकी ठीक है जन्म आदि सभी विकारों से रहित होने के कारण निष्क्रिया आत्मा को जो आत्मत्व नहीं जानता है निष्क्रिया आत्मा को जो निष्क्रिया आत्मा को जो अपना स्वरूप जानता है आत्मा को जो अपना आत्मा को जानता है या आत्मा को स्वस्थ रूप जानता है अब देखेंगे अब ये पाठ य है होना चाहिए क्योंकि पहले यह आया है ना तो तस्व मतलब उसका हाँ अब देखेंगे लगाएंगे सम्यक दर्शन अपात समय दर्शन अपात मिथ्या ज्ञान से तस् आत्मविहा सम्यक ज्ञान के द्वारा अपास्तम मिथ्या ज्ञानम अपास्त होता है निवृत ज्ञान के द्वारा जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है वो कौन होगा तो आत्मविद्य के द्वारा निवृत्त हुए मिथ्या ज्ञान वाले आत्मज्ञानी की समय ज्ञान के द्वारा निवृत हुए मिथ्या ज्ञान वाले आत्मज्ञानी की लग जाएगा हाँ उसका मिथ्या ज्ञान किससे निवृत्त हुआ है दर्शन से हाँ? हाँ? हाँ? तो किसका निवृत्त हुआ है मिथ्या ज्ञान ठीक है कि संयक दर्शन से निवृत्त हुए मिथ्या ज्ञान वाले आत्मज्ञानी का निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति निष्क्रिय आत्मस्वरूप में हाँ उसकी स्थिति किसमे आत्मस्वरूप में, आत्म में? थीद थीद थीद थीद थीद मतलब क्या है कि विषयों में चित्त का ना जाना ही क्या है आत्मस्वरूप में स्थित होना है विषयों में चित्त न जाए सुस्ती अवस्था न हो तो अवस्था भी ना हो चित्त न जाए तो उसको क्या कहते हैं आत्म स्वरूप में स्थिति होती है उस समय चित्त उसका कहा रहता है आश्माने? आश्माने। ये रूप में रूप देखो, ये ना उन्होंने हाँ यहाँ सर्वकर्म संन्यास रूप बताया निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूपया वाह तो अब ध्यान देना निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप सर्वकर्म संन्यास को कहकर दुबारा लगाएंगे जन्मादि सभी विकारों से रही होने के कारण निष्क्रिय आत्मा को जो आत्म जानता है समय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हुए मिथ्या ज्ञान वाले उस आत्मविद का उस आत्मविद की निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्त की रूप निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप सर्वकर्म संस को कहकर सर्वकर्म संस को कहकर आगे की पंक्ति लगाने के लिए ऐसा करेंगे जो अराम आगे आ रहा है ना वहाँ यशमात लिखा है ना तो पहले यशमात का अन्वय करेंगे उक्तवा बाद अन्य किसके करेंगे यशमात का मतलब क्योंकि अब जब हम अन्वय क्रम से पढ़ रहे हैं यशमात यह शास्त्र तत्र तत्र, तत्र आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेश सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार विरोधाध मिथ्या इस इस तत्र, तत्र से वही लेना है आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेश क्योंकि इस गीता शास्त्र में आत्मस्वरूप आत्म स्वरूप आत्म के निरूपक के प्रकरणों में निरूपण कर यहाँ पर निरूपक निरूपण करने वाला समझना मतलब निरूपण करने वाला कौन प्रवेश करते प्रकरण है यो क्योंकि इस गीता शास्त्र में आत्म स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रकरणों में प्रकरणों में अब देखेंगे सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से विरोध होने के कारण सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से विरोध होने के कारण अब ध्यान देना रज्जु को रज्जु जानना कैसा ज्ञान है और रज्जु को सर्व जानना ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या है कि जैसे ये सब किसके कार्य है मिथ्या ज्ञान के कार्य है तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य ये समय ज्ञान के होने पर रहेगा रज्जु का रज्जु जानना ये सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य होगा हो क्यों क्योंकि इन दोनों में क्या है विरोध है।, है ना इन दोनों में क्या है किसमें समय ज्ञान का किससे विरोध है से और उसके सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान उससे विरोध है और मिथ्या ज्ञान के कार्य से विरोध है तो समझी लगाएंगे सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से विरोध होने के कारण विरोध होने के कारण अच्छा अब लगाएंगे ऊपर ये विरोध होने के कारण उस से उससे विपरीत किससे विपरीत जो इसके ऊपर आया था ना निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप सर्वकर्म संन्यास ये था ना निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप क्या था सर्वकर्म तो संन्यास तो सर्वकर्म संस तो कर्म संन्यास से विपरीत तो क्या है कर्मयोग तो विपरीत कौन है है ना कर्म संन्यास से विपरीत है कर्मयोग तो सब विपरीत है और आगे कुछ दूर से क्या लिखा है कर्म योग्य उससे विपरीत क्या है कर्म कर्मयोग उसके विशेषण देखेंगे वो क्या विशेषण है? तो तो है मैं करता हूँ इस प्रकार क्या होता है कर्तव्य तो अभिमान होता है कर्ता होने पर भी अज्ञान से व्यक्ति अपनी आत्मा को करता मान लेता है जो तो कर्तविमान कर्तविमान का मूल क्या होता है मिथ्या ज्ञान क्या होता है हाँ मिथ्या ज्ञान के कारण क्या होता है कर्तृत्व तो विमान होता है देवुआत्मा समझना मिथ्या ज्ञान है देवुआत्मा समझना क्या है और मिथ्या ज्ञान किसका मूल है कर्तृत्व विमान का मिथ्या ज्ञान मूलक मतलब मिथ्या ज्ञान मूल है जिसका कर्तविमान का तो कहेंगे मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तविमान पूर्वक कर्तृत्व विमान हाँ कर्तृत्व विमान पूर्व में है जिसके तो कर्तित्व विमान पूर्व में होने पर निश्चित आत्मस्वरूप में स्थिति होगी तो क्या होगा शत्रियवरूप में स्थिति शत्रि स्वरूप में ध्यान देना आत्मा में क्रिया नहीं है लेकिन उसमें क्रिया का आरोप करता है व्यक्ति क्या करता है क्रिया का मैं चलता हूँ मैं बैठा हूँ मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ सोता हूँ कोई क्रिया आत्मा में नहीं है तो उसमें क्रिया का क्या करता है आरोप तो आरोपित क्रिया को ले करके उसको शक्रिय कहा गया है दोस्त का क्रिया नहीं तो क्षत्रियम स्वरूप में स्थिति रूप क्या है कर्मयोग आत्मस्वरूप में स्थिति रूप क्या है हाँ मतलब क्या है कि आत्मा को क्रियावान समझना आत्मा को क्रियावान ये मतलब है तो कर्म योग कर, के, फिर अभाव प्रतिपादन कर्म योग के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है कर्म योग के अभाव का प्रतिपादन अब ध्यान देना और इसको दोबारा बताते हैं कहाँ प्रतिपादन किया जाता है तो आत्मस्वरूप निरूपण से दे देते दे ही शास्त्र तत् तत्र आत्मस्वरूप निरूपण यहाँ प्रतिपादन किया जाता है यहाँ पर क्या, है? क्या किया जाता है क्या किया जाता है यहाँ पर निरूपण स्थानों में आत्मस्वरूप के निरूप स्थानों में किसका प्रतिपादन किया जाता है कर्मयोग के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है है ना और अब ध्यान देना तोय ज्ञान अच्छा सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से विरोध है अच्छा तो ध्यान देंगे कि मिथ्या ज्ञान का ही कार्य क्या है कर्मयोग मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या है कर्मयोग है क्योंकि बाएं पेट पर था ना विपरीय ज्ञान मूलत कर्मयोग बाएं पेट पर नीचे था ना विपर्य ज्ञान या तो यह मिथ्या ज्ञान मूलक क्या है कर्मयोग तो जब सम्यक ज्ञान के द्वारा ये मिथ्या ज्ञान या विपर्य ज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कर्मयोग होगा की कर्मयोग का अभाव होगा इसलिए कर्म योग के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है पंक्ति तो लगाएंगे यशमात क्योंकि इस गीता शास्त्र में आत्मस्वरूप के निरूपक स्थानों में समय ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से विरोध होने के कारण है उससे के दि, उससे विपरीत किससे विपरीत ज्ञान मूलकान पूर्वक में स्थिति रूप कर्म योग के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है लग जाएगा यस्मात को पहले लगाए ना ये शास्त्री क्योंकि लग जाएगा जस्माच का इस कारण से आत्मज्ञानी के मिथ्या ज्ञान की लिबृति होने से तस्मात निवृत्त मिथ्या ज्ञान से आत्मविदाह ये दोनों में सृष्टि भी व्यक्ति है ना निवृत मिथ्या ज्ञान से आत्मविदा की निवृत्त हुए मिथ्या ज्ञान वाले आत्मज्ञानी का आत्मज्ञानी के द्वारा समझ लेना कि निवृत्त हुए मिथ्या ज्ञान वाले आत्मज्ञानी के द्वारा मिथ्या ज्ञान मूलक कर्म योग संभव नहीं है उस कारण से निवृत्त हुए मिथ्या ज्ञान वाले आत्मज्ञानी के द्वारा विपर्या ज्ञान मूलक कर्म संभव नहीं है अच्छा तो कर्मयोग के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है और क्या है कि उसको क्या है कि उसको सम्यक ज्ञान हो गया है ना सम्यक ज्ञान हो गया इसलिए मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता है कर्म योग कर्मयोग नहीं है इति इति युक्तम युक्तम उक्तम उक्तम, उक्तम यह कहना उचित होता है इसी उत्तम कर्म इति वचनम इति अथवा इति कथनम युक्तम सियात या कथन युक्त होता है अब ये बाय पेश पर था ना विपरीय ज्ञान मूल से कर्म जो कैसा तो संभव तो उसको बताया है जो मिथ्या आत्मृत्त उसी को यहाँ बताया है अभी जो यहाँ पर पंक्ति आ गई है ना कि नूपन प्रदेश आया है ना हाँ। तो उसको लेकर पुनः प्रश्न हो रहा है केस केस पुनः पुनः आत्मस्वरूप का पुनः आत्मस्वरूप का निरूपण करने वाले किन किन स्थानों में या किन किन प्रकरणों में आत्मस्वरूप का निरूपण करने वाले किन किन प्रकरणों में आत्म के लिए कर्मों के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है पुनः आत्मस्वरूप हा, का निरूपण करने वाले किन किन प्रकरणों में आत्मज्ञानी के लिए कर्म के अभाव का प्रतिपादन किया जाता है ये ऊपर आया था ना कि कर्म योग आया है ना? अच्छा तो वही प्रश्न किया गया की किन प्रकरणों में आत्म क्षेत्र कहा जाता है वो प्रश्न था या उत्तर हो गया अविनाशी तु इति प्रकृति अविनाशी प्रकरण का आरंभ करके या तु तटविम वेदाविनाश नम नित्यम इत्यादि वाक्यों में इत्यादि वाक्यों में स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर या इत्यादि वाक्यों में वहाँ वहाँ आत्मज्ञानी के लिए कर्म का अभाव कहा जाता है यहां कहते हैं अविनाशी तू तद इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके या नंतरमेदिनाश नम नित्यम इत्यादि श्लोकों में स्थान स्थान पर आत्म्ञानी के लिए कर्म का अभाव कहा जाता है तो प्रश्न का उत्तर हो गया फिर प्रश्न आ रहा है ध्यान देना अभी जो आया था ना की आत्मस्वरूप के निरूपक प्रकरण में कर्म योग का अभाव है आत्मस्वरूप के निरूपक प्रकरणों में कर्म योग का गीता शास्त्र में आत्मस्वरूप के, के निरूपण करने वाले प्रकरणों में कर्मयोग का अभाव है इसलिए आत्मज्ञानी के लिए कर्म के कर्मयोग के अभाव का किया जाता है, या के लिए कर्म योग का अभाव है यही है ना? तो यहाँ इसके विपरीत पूर्व पक्षी कह रहा है की आत्मस्वरूप के निरूपण करने वाले प्रकरणों में कर्मयोग भी कहा जाता है क्या कहा जाता है तो फिर क्या मानना चाहिए आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग है ऐसा कह रहे हैं लगाइए का है, है, ननु, चा, ननु, चा है, च्या, च्या ननु पर है, अब क्या शंका है देखना आत्मस्वरूप निरूपण पर जैसे तथ तथ कर्मयोगी प्रतिपाद्य है आत्मस्वरूप के अनुरूप प्रकरणों में आत्मस्वरूप के अनुरूप प्रकरणों में उन उन स्थानों पर कर्म योग का भी प्रतिपादन किया जाता है लग गया आत्मस्वरूप के निरूपण करने वाले प्रकरणों में उन उन स्थानों पर कर्म योग का भी प्रतिपादन किया ही जाता है जो लगा है ना किया ही जाता है तब यथा हुआ जैसे तो आत्मस्वरूप के, के निरूपण करने वाले प्रकरणों में कर्म योग कहाँ कहा जा रहा है बताया गया ये पहले से विपरीत है ना पहले के क्या था आत्मस्वरूप निरूपण प्रकरण में कर्मयोग का अभाव और यहाँ कर्मयोग है ठीक है यथा तस्माद युद्ध सुभारत इत्यादि में स्वधर्मोचावेक्ष है कि कर्मयोगा ठीक है ना हाँ प्रकरण है इसमें कर्मयोग का भी प्रतिपादन किया जाता है ऐसा लगाएंगे इसको यथा तस्मा युद्ध स्व भारत स्वधर्मोचावेक्ष कर्मणव अधिकारस्थ इदरूप अनुरूपण प्रदेश तत्र तत्र तद मतलब कर्मयोगा प्रतिपाद्य के लगा लेंगे अतः अच्छा और इस कारण है। तो इससे देखो जो पूर्व पक्षी ने कहा इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मज्ञानी के लिए क्या है कर्म हाँ तो फिर जो सिद्धांती क्या मानता है आत्मयानी के लिए कर्म योग नहीं है तो पूर्व पक्षी बोलेगा कैसे कर्म आत्मयानी के लिए कर्मयोग का भाव हो सकता है यहाँ तो भगवान ने आत्मस्वरूप के अनुरूप प्रकरणों में कर्मयोग के लिया है क्या अतः और अतः कारण आता और इस कारण से आत्मज्ञानी के लिए कर्म कर्मयोग कैसे असंभव हो सकता है या ज्या आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग की असम्भावना कैसे हो सकती है लग गया तो अब जो है ना इस पर है सिद्धांती उत्तर देता है यहाँ कहा जाता है क्या कि सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से तो आत्मा का जिसको सम्यक ज्ञान हो गया उसको मिथ्या ज्ञान रहेगा नहीं. तो मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या है कर्मयोग भी नहीं नहीं होगा का हो का का भाव हो हो हो जाएगा आत्मा गया तो तो तो तो उसके पास ज्ञान ज्ञान है तो का भी नहीं हो सकता है भी सकता ऐसा देखेंगे ये हाँ, ये तो, ये सब तो कई बार आ, आ गया ना ऊपर भी आया है समय ज्ञान आगे देखेंगे जैसा चलो सीधे इसको पढ़ लो ज्ञान योग्यन संख्या नाम ज्ञान योग इस, इसी अनेक अर्थ है इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा आत्म तत्व इस वचन के द्वारा आत्म तत्व विदाम, विदाम, विदाम, विदाम, विदाम आत्म तत्व को जानने वाले आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य योगियों की निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणाया ज्ञान योग निष्ठाया तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप क्या है ज्ञान योग निष्ठा निष्क्रिय आत्म स्वरूप में स्थिति रूप ज्ञान योग निष्ठा को ज्ञान योग निष्ठा को अनात्मविद करोग्ठा को पृथक करना अज्ञानी के द्वारा की गई कर्म योग निष्ठा से पृथक किया गया है देखो दोबारा देखेंगे पहले मैं अन्वेद क्रम से पढ़ता हूँ ज्ञान योगेन संख्या आत्म तत्व स्वरूप निष्ठा के पृथक करना ज्ञान योगेन्ख्या नाम इस वचन के द्वारा आत्मतत्त्व को जानने वाले सांख्य योगियों की निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप ज्ञान योग अज्ञानी के द्वारा की जाने वाली कर्म योग निष्ठा को पृथक किया गया है नहीं एक एक मिनट ये क्या है ज्ञान योग निष्ठा को अज्ञानी के द्वारा की जाने वाली कर्म योग निष्ठा से पृथक किया गया है अब ये बताइए किसको पृथक किया गया है किससे योग निष्ठा किस से ज्ञान योग निष्ठा किम रूप है निष्क्रिया रूप में स्थिति रूप है अच्छा और कर्म निष्ठा किसके द्वारा की जाती है अच्छा तो और निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप जो ज्ञान योग निष्ठा है वो किसकी है ठीक तो है पृथक किया गया तो इसका मतलब है कि दोनों के अधिकारी अलग अलग हैं अच्छा ठीक है यहाँ देखेंगे यहाँ क्या शब्द है निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप ज्ञान योग निष्ठा और इसके पहले आया था निष्क्रिय आत्मरूप में स्थिति लक्षण सर्वकर्म संन्यास अच्छा तो यहाँ ध्यान देना यहाँ सर्वकर्म संन्यास और ज्ञान योग निष्ठा और निष्क्रिय आत्मरूप में स्थिति यहाँ एकार्थक हो गए शब्द ध्यान दिया था शब्दों पर यहाँ निष्क्रिय आत्मरूप में स्थिति रूप ज्ञान योग निष्ठा कहा है और पहले निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थिति रूप क्या है सर्वकर्म संन्यासकर्म संन्यास निष्क्रियात रूप में स्थिति और ज्ञान योग निष्ठा ये पर्याय बन गये हाँ पर्याय बन गया ना यहाँ पर सभी जगह ये अर्थों में शब्द नहीं आएंगे इस प्रकरण एक अर्थो में प्रयोग किया, किया है लगाइए कृत कृत्य कृत कृत्य होने के कारण कृतकृत व्यक्ति कब होता है जब उसको कुछ करना बाकी न रहे कुछ करना शेषा न रहे सब कहते हैं कृषि कृत्य हो गया क्या कहते हैं कृत्य कृत्य कृत्यम कृतम इन क्या कृत्यम कृत्यम करते कार्यम कृत्यम कृतम इन कार्य को कर लिया है जिसने उसे क्या कहते हैं कृतकृत अवेजन अब, अब कृतकृत्य होने के कारण जिस कृतकृत होने के कारण आत्मज्ञानी के लिए कृतकृत होने के कारण आत्मज्ञानी के अन्य प्रयोजन का अभाव है पुरस्कृत होने के कारण आत्मज्ञानी के अन्न प्रयोजन का अभाव है जिस जो व्यक्ति पुरस्कृत नहीं होता है उसके बहुत से प्रयोजन शेष रहते हैं आपको क्या करना है अभी क्या चाहिए हमको अमुक वस्तु चाहिए अमुक वस्तु चाहिए जो पुरस्कृत हो गया वो कुछ चाहेगा तो पुरस्कृत होने के कारण आत्मयानी के अन्न प्रयोजन का अभाव है तब से है यह गीता माया है ना कि आगे आएगा आय आ चुका है तस्व कार्य में नत्म तत्ववेदता के लिए कोई कार्य नहीं होता है इस क्या में पहले करेंगे क्या तस्वीर कार्य विद्यते आत्म तत्ववेदता के लिए अन्य कर्तव्य का, का, का अभाव कहा गया है अन्य कर्तव्य का हाँ वचनात्मक अर्थ है कथनात् कर्तव्यांतर का अभाव कहा गया है कर्तव्यंतर मतलब अन्य कर्तव्य अन्य जन्म की जन्मांतरम अन्य जन्म को क्या कहते हैं जन्मांतर तो अन्य कर्तव्य को क्या कहेंगे कर्तव्यंतर तत्व अच्छा कार्य नी देते इस प्रकार आत्म तत्वे के लिए अन्य कर्तव्य के अभाव का कथन किया गया है और कहते न ना कर्म नाम अनारंभात तो यहाँ पर क्या है इस कर्मों का आरंभ करना अनिवार्य बताया ना आत्मज्ञान के लिए और सन्यास तुम महावाह अयोग्यता ऐसा लगाएंगे यहाँ पर न ना कर्म नाम क्या क्या कर्म यहाँ कर लेना न ना कर्म नाम महाबाह इत्यादि वचनों के द्वारा आत्मज्ञान ज्ञान के अंग रूप ऐसी कर्मयोग का विधान किया गया है आत्मज्ञान का अंग मतलब आत्मज्ञान का साधक आत्मज्ञान का साधन आत्मज्ञान का तो आत्मज्ञान का साधन कौन होगा कर्मयोग कैसे चित्त शुद्धि के द्वारा कर्मयोग से चित्त शुद्धि होगी फिर क्या होगा ज्ञान योग होगा मैंने क्या बोला कर्म योग से क्या होगा चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि होने से ज्ञान योग होगा या कह आत्म ज्ञान होगा ज्ञान योग होगा अथवा ये ज्ञान तो आत्मा का ही होता है ना ज्ञान योग में जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान ही थीक है ठीक है तो आत्मज्ञान के साधन रूप से कर्मयोग का विधान किया गया है आत्मज्ञान अंग आत्मज्ञान साधन आत्मज्ञान के साधन रूप से कर्मयोग का विधान किया गया है योगा रूढ़ से तस्वीर ये आगे आएगा योग योगा रूढ़ उसी व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए समय कारण है जो योग में आरूढ़ हो चुका है उसके लिए कर्म कारण नहीं है बल्कि क्या कारण उसको तो इंद्रिय निग्रह ही करना है मन का कर संयम करना है अब और कोई भाई कर्म नहीं करते हैं इसी अनेल क्या क्या सबसे पहले क्या श्लोक के भी पहले क्या योगा तरस तरस समा कारण मुख्य थे योग में आरूढ़ व्यक्ति के लिए सम कारण है और कोई कर्म कारण नहीं है इसी अनेल है इस वचन के द्वारा उत्पन्न हुए समय ज्ञान वाले के लिए उत्पन्न हुए सम्यक ज्ञान वाले के लिए कर्म योग के अभाव का कथन किया गया है कर्म योग के जिसको सम्यक ज्ञान हो गया है उसके लिए कर्म योग के अभाव का कथन किया गया है उसको करना है और कोई कर्म नहीं करना है अच्छा ये पंचमी सम लगी है ना न पंचमी लगी है तो इसमें इसको बताने में क्या मतलब है की वो ज्ञान योग निष्ठा को कर्म योग निष्ठा से अलग किया गया है उसमें सब हेतु है, है। वाक्यों में मतलब हाँ। किसने की कि ज्ञान योग है उसमें यह हेतु है शारीरम केवलम कर्म करूमन नापनोदिषम केवल जीवन निर्वाह के लिए कर्म करते हुए वो किलो प्राप्त नहीं होता है पाप को प्राप्त नहीं होता है यहाँ भी क्या संग्रह फैल है क्या शारीरम केवल कर्म करुमन नापनोदिल विषम इस प्रकार शरीर स्थिति के, तो के, तो तो के, तो तो के कारण कर्मों से अतिरिक्त शरीर स्थिति मतलब शरीर को बने रहना तो शरीर स्थिति के कारण क्या है कर्म आप सोचे हम यहीं बैठे रहेंगे तो कितने दिन बैठे रहोगे जब खाओगे नहीं पियोगे नहीं चलोगे नहीं मर ही जाओगे तो शरीर स्थिति के कारण खाना पीना जो कर्म है तो वही चलना फिरना थोड़ा सा जितना जरूरी है अधिक घूमना तो मनासा शरीर स्थिति के कारण कर्मों से अतिरिक्त कर्मों का निवारण किया गया है शरीर स्थिति के कारण कर्मों से अतिरिक्त कर्मों का निवारण किया गया है इसका मतलब भी ज्ञानी के लिए सर में नहीं है या ज्ञान योग निष्ठा से कर्म योग निष्ठा अलग है कर्म योग से है कहा हाँ ये अच्छा ये पंक्ति किस दिन है जो आप बोलिए एक सौ हाँ एक सौ पैंतालीस पे अच्छा ये है ठीक है ठीक है ठीक का आपने बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने ये जो ऊपर आया है ना एक सौ पैंतालीस पेड़ में नीचे से दूसरी पंक्ति देखेंगे यहाँ जो प्रश्न किया है कि आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग कैसे आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग का होना असंभव कैसे है या आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग कैसे संभव नहीं है आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग कैसे संभव ये प्रश्न किया गया ना सिद्धांत ही मानता है कि आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग संभव नहीं है तो पूर्व पक्षी ने पूछा कैसे उसको युक्ति भी दी ना उत्तर तो उसका उत्तर ये दिया गया क्यूँकी सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य से विरोध है एक उत्तर हो गया और दूसरा फिर वही उसका ही उत्तर है ज्ञान योग योगाना उसका ही उत्तर ये है कि ज्ञान योग निष्ठा को कर्म योग निष्ठा से अलग कर दिया है इसलिए भी क्या है कि आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संभव अच्छा सब उसी के उत्तर हैं जिसमें पंचमी लगी है वो सब उस प्रश्न के उत्तर है ठीक है ठीक है बहुत अच्छा तो पंचमी जिनमें लगी है सब पहले वाले प्रश्न के ही उत्तर है अब चलो आगे कहाँ से पाठ अभी नई सिंह करो निकी नयू किंचित करो मी की युक्तो मत तत्वित तत्वे क्या मानता है कि मैं कुछ ये अभी आएगा आगे जा चुका आज आएगा आएगा किंचित करो मित्र युक्तो मन तत्वित तत्व ऐसा मानता है कि किंचित करो मैं ये होना कि मैं कुछ करता ही नहीं हाँ मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा मानता है ये बहुत उत्तम भाव है ये क्या कन्दा ले करेंगे क्या नये किंचित करो मित्र युक्तो मन है इस वचन के द्वारा शरीर स्थिति श्री मात्र के लिए होने वाले या शरीर स्थिति श्री मात्र के लिए किए जाने वाले दर्शन श्रवण आदि कर्मों में भी अपनी करना शरीर स्थिति श्री मात्र के लिए जाने वाले अब यदि बिल्कुल नहीं देखेंगे तो रास्ता रस, नहीं दिखाई देगा कहीं तो गिर जाएगा आदमी इधर उधर तो कुछ देखना भी पड़ेगा और तो कुछ बात सुननी भी पड़ेगी व्यवहार के लिए शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले दर्शन श्रमण आदि से भिक्षा भोजन दर्शन श्रवण आदि कर्मो में भी इन कर्मों में भी अधिक कर्म तो करना नहीं है शरीर इसकी मात्र के लिए जो है वही है इन कर्मों में भी आत्म आत्म या यथार्थ भी रहा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले के लिए करोम प्रत्यक्ष करोम बुद्धि करोमी, करोमी, थी करोमी थी? करोम ये बुद्धि कैसे होती है ये, ये, ये, कर, ये कर्तव्य तो विमान है ना ये क्या ये मैं करता हूँ इस भाव को क्या कहते हैं कर्ति तो विमान तो करोम इस प्रत्य को समाहित चित्त होने के कारण सदा न करने का उपदेश दिया गया है सदा तो सदा ना करने का उपदेश दिया गया है किसे सदा नहीं करना है करोम ये प्रत्यय प्रत्ययकृत बुद्धि या वृत्ति करोम ये इस बुद्धि को सदा न करने का उपदेश दिया गया है कैसे करें समाहित चित्त मतलब एकाग्र चित्त के द्वारा या एकाग्र चित होने के कारण क्या कहेंगे एकाग्र चित होने के कारण या चित्त होने से सदा न करने का उपदेश दिया गया है क्या नहीं करना है करोमी ये भाव करोमी ये बुद्धि किसको नहीं करना है हुँ? ये ये प्रत्येक के कौन नहीं करेगा आपने याद बेटा आत्मा के आधार स्वरूप को जानने वाला में किन में नहीं करना है ये भाव किन में नहीं करना है दर्शन श्रवण आदि कर्मों में भी जो शरीर सभी मात्र के लिए कर्म किए जाने वाले उनमें भी ये भाव नहीं करना है उनमें भी ये भाव <प्रेख़> नहीं करना है ये प्रत्येक नहीं करना है ऐसा जो अनिवार्य कर्म है उनमें भी मैं अहम करोमी ही ये प्रत्येक नहीं आना चाहिए उनकी लगाएंगे नये किंचित करूँगी युक्तो मन्य तत्वित क्या कर्म फैले चाह न करो मी तो युक्तो मन्य तत्वित अने शरीर स्थिति मात्रुक्तु दर्शन श्रवण आदि कर्म शुअ इस वचन के द्वारा शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले दर्शन आदि कर्मों में भी आत्मा के अठारह रूप को जानने वाले के लिए करता हूँ इस बुद्धि को एकाग्र चित होने के कारण सदा न करने का उपदेश दिया गया है या, या एकाग्र चित के द्वारा सदा न करने का उपदेश दिया गया है अच्छा ये बुलाइए तो हटाना चाहिए ऐसे सत्य हो उसको तो तो हटाने तो का प्रयास करना चाहिए कुछ कर रहे हैं मन में भाव आया मैं कर रहा हूँ या कोई भाव नहीं आना चाहिए विचार से उसको हटा सकते हैं भाव कहते हैं मन का भाव आया मैं करता हूँ हटा देना चाहिए आत्मतत्व विद्या है कि आत्म तत्ववेदता तो के लिए आत्मतत्ववेदता के लिए या आत्मतत्ववेदता के द्वारा समय दर्शन से ये सब पंचयंत हेतु हो गया ना अच्छा इससे यशमात को पहले ले लो यशमात करते क्योंकि ये तो प्रश्न ये उत्तर हो गया जो प्रश्न था ना तो, तो सभी उसके उत्तर थे ये समाधि वाक्य की समाप्ति में है ये समाधि को पहले ले लीजिए क्योंकि आत्म तत्व ज्ञानी के द्वारा आत्म तत्ववेदता के द्वारा सम्यक दर्शन से विरुद्ध सम्यक ज्ञान से विरुद्ध मिथ्या ज्ञान मूल के कर्मयोग स्वप्न में भी संभव नहीं हो सकता है आत्मसत्ववेदता के द्वारा स्वप्न अभी कर्म योगा कि स्वप्न तो में भी कर्मयोग संभव नहीं हो सकता है आत्मसत्वता तो के द्वारा कर्म योग भी नहीं हो सकता है क्योंकि कर्मयोग कैसा है समय दर्शन ऐसी ज्ञानी कैसा होता है समय दर्शन वाला होता है तो संयक दर्शन ऐसी जुरुद्ध कर्मयोग होगा और कर्म योग का मूल क्या है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान हेतु मिथ्या ज्ञान हेतु है जिसका किसका कर्मयोग का तो कर्मयोग को कहेंगे मिथ्या ज्ञान हेतु या मिथ्या ज्ञान मूल्य लगेगी क्यूँकी आत्म तत्वता के द्वारा समय ज्ञान के विरुद्ध मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मयोग हो सकता है कर है उस कारण से ऐसी तो भले यशमार्थ था न्यार था नहीं की कर होता है जिस कारण से यशमात कर होता है क्योंकि अथवा तो तस्मात कर कर लेना इसलिए ऐसा करना क्योंकि तस्मात्ते इसलिए कर आत्मविद करो एवं तो जो भगवान ने कहा है ना संन्यासा कर्मयोग तो यहाँ पर ये दोनों को ज्ञानी के लिए दोनों है क्या नहीं, नहीं है अब ध्यान देना ज्ञानी का जो सर्व कर्म सन्यास है वो तो एक विलक्षण है ना अज्ञानी के लिए कर्मयोग है पर अज्ञानी सोच ये विचार तो कर ही सकता है कि हम भी संन्यास करें विचार तो कर ही सकता है ज्ञानी का जो सर्वकर्म संन्यास है वो तो विलक्षण है लेकिन अज्ञानी के लिए सर्वयोग है अज्ञानी भी सोच सकता है कि हम भी सर्वकर्म संन्यास करें एक जगह आया था चल कल ऐसा शब्द कहीं आया था कल या पढ़ो हाँ ये आया था एक सौ तलिस पेस पर अनाथविद अपता एक सौ तितालीस पेज पर था न प्रथम तो तो का उत्तर कर्ता के बिना कर्म संन्यास का कर्तव्य तो संभव ना होने से एक पक्ष में अज्ञानी एक पक्ष में प्राप्त अज्ञानी कर्ता का भी अनुवाद किया जाता है एक पक्ष में प्राप्त अज्ञानी कर्ता को भी प्राप्त अनुवाद किया जाता है या कथन किया जाता है तो अज्ञानिकर्ता भी प्राप्त है किसका कर्म संन्यास का किसका हाँ तो वही बात यहाँ पर आ गई तस्मात कर इसलिए अज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म सन्यास कर्म सन्यास और योग से ही करतु का कर्मसन्याचन संसा कर्मयोग और करो तो दोनों को कर कहा है ना भगवान ने तो निश्रेयस करत्व वचन इसका मतलब है ये निश्रेयस निश्रेयस्कर कथन निश्रेयस करत्व कथन किसके निश्रेयस करत्व कथन संन्यास और कर्मयोग के और किसके द्वारा किए जाने वाले संन्यास और कर्मयोग हाँ इसका इसलिए अज्ञानी के द्वारा किए जाने, जाने वाले संन्यास और कर्मयोग से ही निश्रेयस निश्रेयस्कर कथन निश्रेयस करत्व कथन तो ज्ञानी तो दोनों को नहीं कर पाएगा तो अज्ञानी के लिए ही गया कथन कर्म सन्यासात और, के कर्म सन्यास और अज्ञानी, अज्ञानी के कर्म सन्यास की अपेक्षा और अज्ञानी के कर्म सन्यास की आप बताइए ये सन्यास और कर्म योग से बताइये संन्यासा तो किसका सन्यास और किसका कर्म योग ये दोनों निःश्रेयस्कर है अच्छा यही माना गया ना तो के लिए तो कर्म है ही नहीं तो जिसके लिए दोनों है उसके लिए तो दोनों निश्रेयस्कर हो गया अब प्रयोग आदि कर्म संन्यासा कर्मयोगों के कर्म संन्यास ऐसी किसकी विशेषता बताई गई कर्म योग कर्म की श्रेष्ठ किसको बताया गया अच्छा शास्त्रों में मुक्ति का साधन दो ज्ञान बताया गया है इसलिए ज्ञानी का जो कर्म संन्यास है ज्ञानी का जो कर्म संन्यास तो बताइए जो ज्ञानी का जो कर्म संन्यास है तो ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास बड़ा है की कर्म योग बड़ा है अपनी बुद्धि ऐसी बोलो कर्म कर्म संस कर्मयोग तो कर नहीं पाएगा ज्ञानी के लिए तो कर्म सन्यास बड़ा है लेकिन जो भगवान ने कहा है कि कर्म सन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है तो किसके लिए अज्ञानी के लिए कि अज्ञानी भी क्या सोच सकता है कि हम भी कर्म संन्यास कर दे सोच सकता है ना विचार तो कर ही सकता है कि हम कर्म संन्यास कर दें और उसका कर्म संन्यास सहज है क्या तो इसलिए उसके लिए क्या श्रेष्ठ है यही ठीक है तो अज्ञानी के लिए ही दोनों को कल्याणकारक कहा गया है और अज्ञानी के कर्म संन्यास से ही कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा गया है ज्ञानी के कर्म संन्यास से कर्मयोग क्योंकि अज्ञानी को कर्मयोग करना सहज है और कर्म संन्यास करना उसको कठिन है बहुत कठिन है अकर्ता अपोक्ता हमेशा समझना असंग समझना बहुत कठिन पड़ता है शॉर्ट लगाएंगे क्या तलिया कर्म संन्यास और अज्ञानी के कर्म संन्यास से अज्ञानी के जहाँ पंक्ति समाप्त हो रही है वहाँ देखो फिर बीच की बात फिर बता देंगे और अज्ञानी के कर्म से अज्ञानी के कर्म संस से उसके कर्म कर्मयोग की उसके कर्म कर्मयोग की विशेषता का कथन किया गया है अज्ञानी के कर्म संन्यास से उसके कर्म कर्मयोग की विशेषता का कथन किया गया है बात समझ में क्यों किया गया है तो बीच में आइए कि पूर्वोक्त आत्मविद कर्तरी के पूर्व में कहे गए आत्मवे के द्वारा किए गए सर्व कर्म संस से विलक्षण विलक्षणात्ती है की विलक्षण कि आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया सर्व कर्म संस कैसा होगा हाँ मतलब अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म सन्यास से विलक्षण हो जाएगा ना आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए सर्वकर्म संन्यास के विलक्षण बता रहा हूं मैं सभी शब्दों सब को बताऊंगा कर्तृत्व तो कि की तो विज्ञान होने पर मतलब कर्तृत्व तो विज्ञाने सचि ऐसा यहां जोड़ लेना कि कर्तृत्व तो विज्ञान कर्तृत्व तो विज्ञान से युक्त होने के कारण है कर्तविज्ञान से युक्त होने के कारण है ध्यान देंगे आप बात यह है ना अच्छा दोबारा लगाएंगे तो थो, थोड़ा दोबारा लगाएंगे पूर्व में कहे गए देखो आत्मज्ञानी का सन्यास और अज्ञानी का सन्यास एक होगा क्या विलक्षण होगा ना नहीं। तो ऐसा है ना यहाँ पर पंक्ति को इस प्रकार लगाएंगे पूर्व में कहे गए आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए सर्व कर्म सन्यास से विलक्षण ऐसा कर देंगे आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया क्या सर्वकर्म संस और उससे विलक्षण का संन्यास उससे विलक्षण विलक्षण करते भिन्न ऐसा समझना और अज्ञानी के सन्यास से विलक्षण ज्ञानी का संन्यास दोनों के लक्षण है ना एक दूसरे से तो पूर्व में कहे गए आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए सर्वकर्म संन्यास से विलक्षण सर्वकर्म संन्यास से विलक्षण है अच्छा और कर्त विज्ञानी सती कर्तृत्व विज्ञान होने पर या कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने के पर कर्तृत्व होने पर ध्यान देना जो ये सोचेगा ना अज्ञानी कि मैं सर्वकर्म संस कर तो अज्ञानी जब ये सोचता है तो उसको कर्तृत्व का ज्ञान है कि नहीं है कि मैं संन्यास करूंगा है ना तो कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने के कारण कर्म के एक देश को विषय करने से कर्म को कर्म के एक देश को विषय करने से कर्म का एक देश क्या है कर्तृत्व ज्ञान कर्म का एक देश लर्तृत्व ज्ञान होने पर कर्म होते हैं कर्तृत्व ज्ञान होने पर कर्म होते हैं कैसे है? कि मैं इस कर्म को कर सकता हूं मैं इस कर्म को हां इस प्रकार कर्तृत्व ज्ञान होने पर कर्म होते हैं कि कर्म से एक देश को विषय करने के कारण क्या यम नियम आदि ऐसी तथा यम नियम आदि ऐसी युक्त होने के कारण जो अज्ञानी का कर्म संन्यास है उसको यम नियम का कठोरता से पालन करना पड़ेगा तो यम नियम आदि से क्या है उसका सन्यास से युक्त होगा और ज्ञानी का जो कर्म सन्यास है उसमें यम नियम स्वाभाविक रूप से है कैसे है प्रयास से साध्य नहीं है ये नहीं सोचना ज्ञानी के सन्यास में यम नियम कुछ नहीं है ये मतलब नहीं है यम नियम उसको कैसे है सहज है स्वाभाविक है इसके प्रयास से साध्य है यम नियम आदि के सही होने के कारण उसको करना कठिन होने से उसको करना किसको करना कठिन है कर्म संन्यास है कठिन होने से और कर्मयोग को सरल होने से इस अज्ञानी के लिए सरल क्या है सरल है कर्मयोग है और दूर अनुष्ठे करना कठिन है फिर क्या करना कठिन है कर्म संन्यास क्योंकि यम नियम का पालन करना बड़ा कठिन है यम नियम का पालन करना बहुत कठिन है कोई आसान नहीं है तो यम नियम तो हर हर प्रकार की साधना में उपयोगी है आजकल यही है यम नियम का पालन नहीं है और लम्बी चौड़ी ज्ञान ध्यान की बातें लोग खूब करते हैं इसीलिए कोई फायदा उससे होता नहीं है यम नियम, नियम का पूरा पूरा पालन जब तक नहीं होगा तब तक, तक ना तो भक्ति मार्ग होगा ना योग मार्ग होगा ना ज्ञान मार्ग होगा कुछ नहीं होना यम नियम के बिना पंक्ति इसको फिर एक बार लगाना पड़ेगा विषय तो समझ में आया पर पंक्ति लगा रहा हूं दोबारा आत्मज्ञानी का तो क्या है कि उसको आत्मा का ज्ञान है क्या है उसको अब उसको कर्म करना अपेक्षित है ठीक है विधि से संन्यास ले सकता है पर उसके लिए कर्म करना कुछ भी अपेक्षित हो गया अब अज्ञानी का क्या है कर्म संन्यास से अज्ञानी सोचता है कि मैं कर्म संन्यास करूंगा क्या करूंगा तो उसमें कर्तृत्व भाव है तो कर्तृत्व ज्ञान है उसको तो कर्तव ज्ञान से युक्त होने के कारण वो कर्म के एक देश को विषय कर रहा है कर्म के हाँ कर्म के एक देश को विषय कर रहा है या कर्म के एक देश से संबंध रखने वाला है कौन कर्म संन्यास ऐसा कर्तृत्व ज्ञान ज्ञानी को है में तो कर्म के एक देश से संबंध रखता है उसका संन्यास कर्म से बिल्कुल संबंध नहीं रखता है मैं बता रहा हूँ कि कर्म के एक देश से संबंध रख रहा है ना no, अज्ञानी का संन्यास उसका कर्म से बिल्कुल संबंध नहीं रखता अज्ञानी का संन्यास से और ये यम नियम आदि के सहित है मतलब इसको नियम आदि का पालन करना है तो इसको इस यम नियम आदि से यम नियम आदि के सहित होने के कारण करना कठिन है किसको करना कठिन है कर्म संन्यास को किसको करना कठिन है अच्छा और इस व्यक्ति को कर्म संन्यास करना कठिन है और कर्म योग करना क्या है सरल है उसने प्रवृत्ति करना है कर्म संन्यासृत्ति करना है निवृत्ति कठिन होती है तो इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा उसका कर्म योग श्रेष्ठ है इन कारणों से अब आप बोलो फिर हम पंथियाँ लगवा देंगे तो क्या कहना दोनों मतलब ये जो लिया जाता है ना कर्म का यहाँ चुका किस जगह पूछते हैं आप अच्छा ये तो ये ध्यान देना ये सर्वकर्म संन्यास है ना वही निष्क्रियात्मक रूप में स्थिति वही लेना है आ? आ ना? है ना नूप में स्थिति है आत्मज्ञान निष्ठा है ज्ञान योग निष्ठा का ये या निष्क्रियात्मक रूप में स्थिति कही ये वही लेना यहाँ पर अच्छा क्योंकि उसमें कर्तव का भाव नहीं है ना उसके सर्वकर्म संन्यास इसमें है तो अब देखना कि इस पर आत्मविद कर्तृक सर्वकर्म संन्यास क्या है ठीक तो है उससे विलक्षण है इसका पंक्ति अब आप देखेंगे इसको कैसे हमने बैठाऊं बैठाऊंग अच्छा ठीक है लग जाएगा लगा देता हूँ कम की कर इस कारण या इसलिए इसलिए ये जो पंचमेंत पद है ना जैसे कर्म सर्वकर्म संस ये पंचमेंथ है ना hmm. और कर्मय देश विषयात ये भी क्या है पंचमेंथ है ना और दूर अनुतवाद क्या है ये पंचमेंत है ना इन सब का संबंध किसके साथ है कर्म संन्यास के साथ किसके साथ है इस तरचा तरियात कर्म साथ और उससे अनात्म ज्ञानी या उस अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की कोई विशेषता का कथन किया गया है ठीक है क्यों किया गया है देखेंगे बीच में कि पूर्वोक्त पूर्व में कहे गए आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए सर्वकर्म संन्यास के विलक्षण कर्म संन्यास से विलक्षण कौन है वो अज्ञानी का कर्म संन्यास जो पहले कहा गया है सदी योग यहाँ पर करेंगे कर्तृत विज्ञान सतीयोग विज्ञान से युक्त होने पर कर्तृत्व होने के कारण कर्तृत विज्ञान सतीय कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने के कारण ही कर्म के एक देश से कर्म के एक देश से संबंधित होने से या कर्म के एक देश से संबद्ध होने से कर्म के एक देश से संबद्ध कौन है वो कर्म संन्यास यम से युक्त होने के कारण उसको करना कठिन होने से किसको हाँ अब पंक्ति लगाएंगे शैलेज्य को एक बार मैं पढ़े बोले देता हूँ इसलिए अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्म योग की निस्ट्रेय करत्व का कथन निस्कर कथन तथा अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म यासात अज्ञानी के कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म से विशिष्ट विधानम कर्मयोग की विशेषता का कथन किया गया है क्यों तो बीच में आइए क्योंकि पूर्व में पूर्व क्योंकि ऐसा जोड़ देना क्योंकि ये अज्ञानी का कर्म सन्यास पूर्व में कहे गए आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास से विलक्षण होने के कारण तथा कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने के कारण ही कर्तृत्व विज्ञान कर्तृत्व विज्ञान से युक्त होने के कारण ही कर्म के, कर्म, कर्म, कर्म के एक देश को विषय करने से कर्म को कर्म के एक देश को विषय कौन कर रहा है अज्ञानी का कर्म कर्मसन्यास तथा यम नियम आदि से युक्त होने के कारण इसका अनुष्ठान करना कठिन होने से किसका कर्म संन्यास का तथा उसके लिए कर्म योग सुकर होने से मतलब सुगम होने से ये सब हेतु हो जाएंगे ये सब क्या हो जाएंगे हाँ एक हेतु क्या है पहले पूर्वोक्त आत्मविद करते सर्व कर्म संन्यास नहीं ये विशेषण है ये ये क्या है ये ये विशेषण है किसका कर्म संन्यास का ये विलक्षण है ये हो गया ना ये कर्म संन्यास का ये, ये हो गया विशेषण है एक विलक्षण है और कर्तृत विज्ञान से युक्त होने के कारण कर्म के एक देश को विषय कर रहा है या कर्म के एक देश से संबंध कर रहा है और यम नियम नियम आदि से सहित होने के कारण क्या इसका अनुष्ठान करना कठिन है तो मुख्य बात है की इसका अनुष्ठान करना कठिन है इसलिए क्या है? इसके लिए क्या श्रेष्ठ हो जाएगा तो कर्म योग की का कठिन किया गया है और फिर कल पूछ लेना असुविधा हो तो ओम पूर्ण मा पूर्णम पूर्णा पूर्णमृत पूर्णसा पूर्णमाया पूर्णम